राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है नन्ही मुन्नों के लिए एक कहानी। संगीत कार गधा सा गांव था गांव में एक धोबी रहता था उस धोबी के पास एक गधा था गधा बहुत काम करता था गांव से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी धोवी गधे को सुबाशुन सुबाश उठाता उसकी पीठ पर कपड़े रखता और उसे नदी पर ले जाता जब धोवी गधे की पीठ पर कपड़े रख कर ले जाता था तो गाना गाता था गधा भी गाना सुनकर बहुत खुश होता था mera gadha hai seedha saada mera gadha hai seedha saada mera gadha hai seedha saada mera gadha hai seedha saada lekar kapde nadi pe jata sham ko ghar le aata mera gadha hai seedha saada ला मुझसे कभी न करता झगड़ा मुझसे जहां कहूं ले जाता मेरा गधा है सीधा साधा मेरा गधा है सीधा साधा अरे गधा है सीधा साधा मेरा गधा है सीधा साधा रात को धोबी उस गधे को छोड़ देता था गधा नहर के पास वाले मैदान में जाता वहां पर खूब हरी घास खाता सुबह होने पर गधा खुद ही घर लौट आता एक रात जब गधा घास खाने गया तो उसे एक सियार मिला नमस्ते गधे भाई क्या हाल चाल है हे हे, नमस्ते नमस्ते सिहार भाई बहुत अच्छा <laughs> गधे भाई क्या तुम हर रोज यहीं घास चरने आते हो हां हा, हा, सिहार भाई मैं तो हर रोज यहीं घास चलने आता हूं तुम कभी पास के तर्बूज के खेत में नहीं गए? पास के तर्बूज के खेत में? नहीं भाई नहीं नहीं, नहीं नहीं वहां का मालिक तो बहुत चालाक है आ, आ, आ, आ। इसी लिए अगरे मैं यहीं घास चर कर अपना पेट भर लेता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ अरे वहा, वहाँ तो कितने मीठे, मीठे, बोडे, बोडे तर्बूज हैं मैं तो हर रोज मीठे, मीठे तर्बूज खाता हूँ तुम चलोगे मेरे साथ हां हा? नहीं नहीं भाई नहीं भाई हा? मुझे तो डर लगता है हां हा? हा? अगर खींच के मालिक ने हमें पकड़ लिया तो, तो... अरे हम तो रात के अंधेरे में कर जाएंगे हां मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा और फिर इतने सारे तरबूज लगे हैं थोड़े से कम हो भी जाएंगे तो क्या पता चलेगा <laughs> अच्छा ऐसी बात है तो अब फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं हां हां हा, चलो, चलो चलो और क्या तरबूज खाएंगे आओ आओ मजे खाएंगे चलो चलो गधा सियार के साथ उस खेत में घुस गया उस दिन से गधा और सियार मित्र बन गए दोनों रात को एक दूसरे से मिलते खूब बातें करते और फिर चुपके से खेत में जाकर खूब तरबूज खाते एक दिन गधा सियार से पहले ही खेत में पहुंच गया उसने खूब पेट भर कुछ देर बाद सियार आया गधे ने उससे कहा <laughs> <laughs> यार भाई आज तू बहुत देर में आए <laughs> यहां इतने मीठे मीठे तरबूज लगे हैं <laughs> इतने मीठे मीठे तरबूज लगे हैं कि <laughs> मैंने तुम्हारे आने से पहले <laughs> बहुत सारे तरबूज आलिए <laughs> <laughs> <laughs> कोई बात नहीं गधे भाई मैं भी खा लेता हूं <laughs> आशु तो बहुत सुहावना मौसम है <laughs> <laughs> <laughs> इतने मीठे तरबूज खाए हैं <laughs> आज तो मेरा मन कर रहा है कि खूब जोर-जोर से गाओं, गाओं, गाओं ना, ना, ना, गदे भाई ऐसा मत करना मुझे बहुत जोर से भूक लगी है मुझे तरबूज खाने दो अरे सियार भाई हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ अरे तुम मेरा गीत सुनोगे न, तो खाना भी भूल जाओगे, हाँ अरे अरे अरे तुम गाना नहीं जानते, अभी गाओगे, तो तुम्हारी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा मालिक को भी आ जाने दो, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ ये वो भी मेरा गीत सुनेगा तो बहुत खुश होगा हां हां हां अरे भाई ऐसा मत करो हम चोरी से यहां आए हैं हां नाना गधे भाई अरे अरे अरे बाप रे सागो ये गधा तो पकड़वा कर ही है अरे बागो अरे बागो वैसंगीत सम्राट गधा वैसंगीत सम्राट गधा तेजू तेजू तेजू तेजू मेरा गीत सुना करते हैं गंगा और सितारे तेजू दे, बढ़तेजू तेजू तेजू गाना सुन कर गिर आए बादल काले सम्राट गधा भै संगी सम्राट गधा भै संगी सम्राट गधा भै संगी सम्राट गधा देखो देखो गधे को बहुत मना किया लेकिन गधा गधा था ना नहीं माना वो मजे से ढेंचू ढेंचू के स्वर में गाता रहा खेत के मालिक ने गधे की आवाज सुनी वो दौड़ता हुआ आया उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी सियार तो पहले ही भागकर पास के खेत में छिप गया था खेत के मालिक ने गधे को देखा वो समझ गया हर रोज यही गधा खेत में आकर तरबूज खाता है मालिक ने गधे को लाठी से खूब हरा था तरबूज दुख नहीं था तरबूज ले ले तरबूज भारी था तरबूज है कर दे वहां से रोता चीखता भाग बहुत दूर जाकर वो रुका मुड़कर उसने देखा खेत का मालिक कहीं दिखाई नहीं दिया दूसरे खेत से निकलकर सियार भी उसके पास पहुंच गया और बोला क्या हुआ गधे भाई तो ले तो मुझे फंसा दिया और अब कह रहे हैं क्या हुआ गजे भाई भाई मैंने तो पहले ही मना किया था लेकिन तुम माने ही नहीं मैं मैं मैं गाना ही तो गा रहा था ए भाई हर काम का कोई समय होता है हर काम समय पर और सोच समझ कर करना चाहिए हां भाई हां भाई तुम ठीक कहते हो आ, आ, आ, आ, बिना सोच समझे कोई काम नहीं करना चाहिए हां मैं बिना सोचे समझे चोरी करने चला मैं मैं अब कसम कि कोई गलत काम नहीं गधे को सारी बात समझ आ गई उसने अपनी गलती मान और कसम खाई अब वो कभी चोरी नहीं करेगा संगीतकार गधा अभ्यास सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख शशि भूषण शलक संगीत काजल घोष ध्वनि अंकन माय ट्रेड द्विवेदी निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम